अमृतवाणी ज्ञानी तथा भक्त के स्वभाव में अंतर 804 साधक दो प्रकार के होते हैं एक प्रकार के साधक का स्वभाव बंदर के बच्चे की तरह होता है दूसरे प्रकार के साधक का स्वभाव बिल्ली के बच्चे की तरह है बंदर का बच्चा स्वयं अपनी माँ को पकड़े हुए उससे लिपटा रहता है पर बिल्ली का बच्चा स्वयं माँ को नहीं पकड़ता माँ उसे जहाँ कहीं छोड़ दे वहीं पड़ा रहकर वह म्याऊ म्याऊ करता रहता है बंदर का बच्चा खुद अपनी माँ को पकड़े रहता है इसलिए अगर कभी उसका हाथ छूट जाए तो वह गिर पड़ता है और उसे चोट पहुँचती है पर बिल्ली के बच्चे को यह भय नहीं है क्योंकि उसे उसकी माँ स्वयं पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है इसी प्रकार ज्ञान योगी या कर्मयोगी साधक बंदर के बच्चे की तरह स्वयं के प्रयत्न से मुक्ति करने का प्रयास करता है परंतु भक्त साधक ईश्वर को ही एकमात्र कर्ता जानते हुए बिल्ली के बच्चे की तरह उन्हीं के चरणों में निर्भर होकर निश्चिंत हो पड़ा रहता है 805 ज्ञानी कहता है सोहम मैं ही वह शुद्ध आत्मा हूँ परंतु भक्त कहता है आहा यह सब उनकी महिमा है 806 यह सब कुछ मैं हूँ यह सब कुछ तुम हो तुम स्वामी हो मैं सेवक इन तीन भावों में से किसी भी एक में दृढ़ रूप से प्रतिष्ठित होने पर ही भगवत प्राप्ति होती है 807 शिव के अंश से जन्म होने पर मनुष्य ज्ञानी होता है उसका मन सदा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या इसी बोध की ओर जाता है विष्णु के अंश से जन्म हो तो प्रेम भक्ति होती है वह प्रेम भक्ति कभी नहीं जाती बहुत ज्ञान विचार करने के बाद यदि किसी समय यह प्रेम भक्ति कुछ कम भी हो तो फिर भी और तो फिर फिर और एक समय यह यदुवंश का ध्वंस करने वाले मूसल मुश, की तरह देखते देखते बढ़ भी जाती है 808 ज्ञानी के भीतर मानो एक ही दिशा में गंगा बहती है उसके लिए सब कुछ स्वप्नवत है वह सदा स्वस्वरूप में अवस्थित रहता है परंतु भक्त के भीतर गंगा एक दिशा में नहीं बहती उसमें ज्वार भाटा होता रहता है वह कभी हँसता है कभी रोता है तो कभी नाचता गाता है भक्त भगवान के साथ विलास करना चाहता है वह उस आनंद सागर में कभी तैरता है कभी डूबता है तो कभी उतरता है जैसे पानी में बर्फ का टुकड़ा डूबता उतरता रहता है 809 पुराणों के मतानुसार भक्त एक है और भगवान एक मैं एक और तुम एक देह मानो एक घट है इस देह रूपी घट में मन बुद्धि अहंकार रूपी जल रखा है ब्रह्म मानो सूर्य स्वरूप है वह इस जल में प्रतिबिंबित हो रहा है इसी से भक्त विविध ईश्वरी रूपों के दर्शन करता है वेदांत के मतानुसार ब्रह्म ही वस्तु है और सब माया स्वप्न अवस्तु है सच्चिदानंद सागर पर मानो अहम रूपी लाठी पड़ी हुई है यदि उस अहम रूपी लाठी को उठा लिया जाए तो एक अवि अभी, अविभक्त समुद्र रह जाता है पर इस लाठी के रहते समुद्र के दो भाग दिखाई देने लगते हैं लाठी के इस ओर एक और उस ओर एक ब्रह्म ज्ञान होने से मनुष्य समाधिस्थ हो जाता है उस समय यह अहम मिट जाता है वेदांत मत के अनुसार जागृत अवस्था भी मिथ्या है 810 सौ दस आचार्य ज्ञान लाभ करने के बाद भी लोक कल्याण के लिए भक्ति लेकर रहते हैं 811 सौ श्री राम कृष्ण भक्ति चंद्र है और ज्ञान सूर्य सुना है एकदम उत्तर में और दक्षिण में समुद्र है वहाँ इतनी ठंड है कि जगह जगह पानी जमकर बर्फ़ की चट्टाने बन जाती हैं उन पर से जहाज़ चल नहीं पाते वहाँ जाकर भटक जाते हैं भक्त क्या भक्ति पथ में मनुष्य अटक जाता है श्री राम कृष्ण हाँ अटक जाता है सही पर उससे हानि नहीं होती कारण उस सच्चिदानंद सागर का ही जल जमकर बर्फ़ बना है यदि तुम और भी विचार करना चाहो यदि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या यह विचार करो तो उसमें भी नुकसान नहीं ज्ञान सूर्य के प्रभाव से बर्फ पिघल जाती है और केवल सच्चिदानंद सागर रह जाता है 812 ज्ञान मानो पुरुष है और भक्ति नारी ज्ञान भगवान के बैठक खाने तक जा सकता है परंतु भक्ति उनके अंत में प्रवेश कर सकती है 813 एक बार एक ज्ञानी और एक भक्त साधक किसी वन में से होकर गुजर रहे थे राह में उन्हें एक भाग दिखाई दिया ज्ञानी ने कहा भागने की कोई जरूरत नहीं सर्वशक्तिमान परमेश्वर अवश्य ही हमारा हमारी रक्षा करेंगे पर भक्त बोला नहीं भाई चलो हम भाग जाए जो काम हम स्वयं कर सकते हैं उसके लिए नाहक भगवान को क्यों कष्ट दें